महाभारत कर्ण पर्व कर्णपर्व नवमोध्याय धृतराष्ट्र का संजय से विलाप करते हुए कर्णवश का विस्तार पूर्वक वृत्तात पूछना संजय उवाच श्रेयाकुन यशसा तपसा चुतेन चमद सतो संजय ने कहा महाराज साधु पुरुष इस समय आपको धन संपत्ति कुल मर्यादा श्रीय तपस्या और शास्त्र ज्ञान में नपुस्ंदन यति के समान मानते हैं श्रुते महर्षि प्रतिमा कृतकृत्यो पार्थिव पर्यवस्थापयात्मा विषादे मनः कृथान राजन वेद शास्त्रों के ज्ञान में आप महर्षियों के तुल्य हैं। आपने अपने जीवन के संपूर्ण कर्मों का पालन कर लिया है अतः अपने मन को स्थिर कीजिए उसे विषाद में न डुबाइए धित्राष्ट वाच दैवे वह परम मंडे धिक यत्र साला प्रतीकाश कर्णोहन्युगे धित्राष्ट ने कहा मैं तो देव को ही प्रधान मानता हूँ पुरसार है, उसे धिक्कार है जिसका आश्रय लेकर शाल वृक्ष के समान ऊंचे शरीर वाला कर्ण भी युद्ध में मारा गया हत्वा हवा युष्ठिरानेक पंचाला रथम व्रजान प्रताप्यं सर्वर्षेण दिशा महाराथ मोहे पार्था वज्रहस्त इवासुरा सकथम नेहत शे वायरुण इव द्रुम युधिष्टिर के सेना तथा पांचाल चाल रथियों के समुदाय का संहार करके जिस महारथी वीर ने अपने बाणों की वर्षा से संपूर्ण दिशाओं को संतप्त कर दिया और वज्रधारी इंद्र जैसे असुरों को अचेत कर देते हैं उसी प्रकार जिसने रणभूमि में कुंती कुमारों को मोह में डाल दिया था वही किस तरह मारा जाकर आंधी के उखाड़े हुए वृक्ष के समान धरती पर पड़ा है शोक श्याम पारम पश्याल चिंता बेवर्धते जैसे समुद्र का पार नहीं दिखाई देता उसी प्रकार मैं इस शोक का अंत नहीं देख पाता हूँ मेरी चिंता अधिकाधिक बढ़ती जाती है और मरने की इच्छा प्रबल हो उठी है कर्ण से निधनम श्रुआ विजय फालगुन से अश्रद्धेयम अहम वे वधम कर्ण से संजय संजय मैं कर्ण की मृत्यु और अर्जुन की विजय का समाचार सुनकर भी कर्ण के वध को विश्वास के योग्य नहीं मानता वज्रसारमय नौनम हृदय दुर्भिद मम युवा पुरुष व्याग्रम हतम निश्चय ही मेरा हृदय वज्र के सार्व का बना हुआ है अतः दुर्भेद्य है तभी तो पुरुष सिंह कर्ण को मारा गया सुनकर भी यह विदर्ण नहीं हो रहा है आयुर्नोनम पुरा युवा दीवामी सुदुखिता अवश्य ही पूर्व काल में देवताओं ने मेरी आयु बहुत बड़ी बना दी थी जिसके अधीन होने के कारण मैं कर्णवध का समाचार सुनकर अत्यंत दुखी होने पर भी यहाँ जी रहा हूँ दिग्जीवित श्रहृदी न संजय अद्य हम दशा में गतः संजय घर हितम संजय मेरे इस जीवन को धिक्कार है आज मैं सुविधों से हीन होकर इस घृणित दशा को पहुंच गया हूँ कृपणम वर्त्यामी शोच सर्व दी पुरा वुरा भूत सर्वोक परिभूत कथम सूत पर जीवितुम अब मैं मंद बुद्धिमानव सबके लिए सोचने होकर दीन दुखी मनुष्यों के समान जीवन बिताऊंगा सूत मैं ही पहले सब लोगों के समान का पात्र था किंतु अब शत्रु से अपमानित होकर कैसे जीवित रह सकूँगा दुखा सु दुख व्यसन प्राप्तवान संजय नैव करण च महात्म संजय भीष्म्रोण और महामना कर्ण के वज से मुझ पर लगातार एक से एक बढ़कर अत्यंत दुख तथा संकट आता गया है नावशेषम प्रपश्यामी सुतपुत्रे हते युधि सही पारो महाना पुत्राणाम मम संजया युद्ध में सूतपुत्र कर्ण के मारे जाने पर मैं अपने पक्ष के किसी भी वीर को ऐसा नहीं देखता जो जीवित रह सके संजय कर्ण ही मेरे पुत्रों को पार उतारने वाला महान अवलंब था युद्ध ही निहित शूरव विस्ृजन साज कान बहु को जीवित नामृत पुरुष शब शत्रुओं पर असंख्य बाणों की वर्षा करने वाला वह शूरवीर युद्ध में मार डाला गया उस पुरुष रोमणी के बिना मेरे इस जीवन से क्या प्रयोजन है रथा दाधि पर्वत से व शिखर जैसे वज्र के आघात से विदीर्ण किया हुआ पर्वत शिखर धराशायी हो जाता है उसी प्रकार बाणों से पीड़ित हुआ अधिरथ पुत्र कण निश्चय ही रथ से नीचे गिर पड़ा होगा शसेते दिपाचितः जैसे मत वाले गजराज द्वारा गिराए हुआ हाथी पड़ा हो उसी प्रकार कर्ण खून से लथपथ होकर अवश्य इस पृथ्वी की शोभा बढ़ाता हुआ सो रहा है सो बलम पांडवानाम राष्ट्र सोर्जुन हत कर्ण प्रतिमान धनुष जो मेरे पुत्रों का बल था पांडवों को जिससे सदा भय बना रहता था तथा जो धनुर वीरों के लिए आदर्श था वह कर्ण अर्जुन के हाथ से मारा गया सही वीर ओ महेश्वास ओ मित्राणाम अभ्यंकर श्वेत निहतो वीरो देव इंद्रेण इवा चल जैसे देवराज इंद्र के द्वारा भद्र से मारा गया पर्वत पृथ्वी पर पड़ा हो उसी प्रकार मित्रों को अभय दान देने वाला वह वीर हाँ से दरिद्र सेव काम दुर्योधन से चाकुतम तीत विप्रुत जैसे पंग मनुष्य के लिए रास्ता चल चलना कठिन है दरिद्र का मनोरथ पूर्ण होना असंभव है तथा जल की कुछ ही बूंदें जैसे प्यासे की प्यास बुझाने में असमर्थ है उसी प्रकार दुर्योधन का अभिप्राय असंभव अथवा सफलता से कोसों दूर है अन्यथा अन्यथा चिंतीत कार्यमथ तत्जाते अहो नो बलवद कालश्च दुरतीक्रम किसी कार्य को अन्य प्रकार से सोचा जाता है किंतु वह दैवश और ही प्रकार का हो जाता है अहो निश्चय ही दैव प्रबल और कारलंघ है पलायम कृपलो दीनात्मा दीन कश्चि विन सूत पुत्र कश्चन न दीन आचरित कस्िन्हत सूत क्या मेरा पुत्र दुस्साहसन दीन चित्त और पुरुषार्थ शून्य होकर कायर के समान भागता हुआ मारा गया उसने युद्धस्थल में कोई दीनतापूर्ण बर्ताव तो नहीं किया था जैसे अन्य क्षत्रिय शिरोमणि मारे गए हैं क्या उसी प्रकार सूर्यीर दुशासन नहीं मारा गया युधिष्ठि वचनमां युद्ध स्वेत सर्वदा दुर्योधनों गृह मूढ़ पथ्य विभूषत युधिष्ठि सदा यही कहते रहे कि युद्ध न करो परंतु मूर्ख दुर्योधन ने हितकारक औषध के समान उनके उस वचन को ग्रहण नहीं किया शरतल शयानेहात्म पानीय जाचि पाथ सौविध्यन्ेधनी तलम जल्श धारा जनिता दृष्ट् पांडुसुत चब्रवी स महाबास्ताम्य पांडवै प्रथमा भविष् बासैया पर सोए हुए महात्मा भीष्म ने अर्जुन से पानी मांगा और उन्होंने उसके लिए पृथ्वी को छेद दिया इस प्रकार पुत्र अर्जुन के द्वारा प्रकट की हुई उस जलधारा को देखकर महाबाहु भीष्म ने दुर्योधन से कहा तात पांडवों के साथ संधि कर लो संधि से वैर की शांति हो जाएगी तुम लोगों का यह युद्ध मेरे जीवन के साथ ही समाप्त हो जाए तुम पांडवों के साथ भ्रातृभाव बनाए रखकर पृथ्वी का उपभोग करो अकुर्वचनम तस्म शोचत पुत्रक तदिदम समनु प्राप्त वचनम दीर्घदर्शि उनके इस बात को न आने के कारण अवश्य ही मेरा पुत्र शोक कर रहा है दूरदर्शी भीष्मी की वह बात आज सफल होकर सामने आई है अहम तो निहतामा हत पुत्र संजय दूततः पृथ्वापन्न लून पक्ष इव ध्वज संजय मेरे मंत्री और पुत्र मारे गए मैं तो पंख कटे हुए पक्षी के समान जूए के कारण भारी संकट में पड़ गया हूँ यथा ही शकुन गृह्य छे पक्ष च संजय विसर्जयंते संशिष्ट क्रीडमा कुमार लून पक्षत ग्राप्त हो लून पक्ष, तो लून पक्ष जैसे खेलते हुए बालक किसी पक्षी को पकड़कर उसके दोनों पंखे काट लेते और प्रसन्नता पूर्वक उसे छोड़ देते हैं फिर पंख कट जाने के कारण उसका उड़कर जाना संभव नहीं हो पाता उसी कटे हुए पंख वाले पक्षी के समान मैं भी भारी दुर्दशा में पड़ गया हूं क्षेत्र सर्वार्थही गतः दुर्बल सारी से वंचित तथा निर्जाबीजनों और बंधु से रहित हो शत्रु के वश में पड़कर दीन भाव से किस दिशा को जाऊंगा व समन वाच इंधतरा स्रोत विलप्य बहु दुखि कहते हैं इस प्रकार विलाप करके अत्यंत दुखी और शोक से व्याकुल चित्त हो धित्राष्ट्र ने पुनः संजय को इस प्रकार कहा धिताष्टोज सर्व काम भोजान अम्बस्टान के कई गाश विदेहा जिवा काी दुर्योधन विध्यर्थ योजयत्थिवी प्रभु सजिता पांडवी सूर्य समरे बाहूसाली भीम ऋतराष्ट्र बोले संजय जिसने हमारे कार्य के लिए युद्धस्थल में संपूर्ण काम्बोज निवासियों अम्बष्ठों के कई गांधारों और विदेहों पर विजय पाई उन सब को जीत जिसने दुर्योधन के वृद्धि के लिए समस्त भूमंडल को जीत लिया था वही सामर्स्यली कर्ण अपने बाहुबल से सुशोभित होने वाले सूरवीर पांडवों द्वारा सम्रांगण में परास्त हो गया तस्म हते महेश्वासे कर्णेज क्रीटिता के वीरा पर्यतिषंत तन्म चु संजय संजय युद्धस्थल में क्रीटधारी अर्जुन के द्वारा उस महाधनुर कर्ण के मारे जाने पर कौन कौन से वीर ठहर सके यह मुझे बताओ कस्िन्क्यक्त पांडवैन नेतौ तो उत्तम तया तो पुरातात वीरो निपाति तात कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि कर्ण को अकेला छोड़ दिया गया हो और समस्त पांडवों ने मिलकर उसे मार डाला हो क्योंकि तुम पहले बता चुके हो कि वीर कर्ण मारा गया भीषम अप्रति युद्धंतम शिकंड ईसाय को पाते आमास समरे आमासम में शस्त्र धारियों जब युद्ध नहीं कर रहे थे उस दशा में शिखंडी ने अपने उत्तम बाणों द्वारा उन्हें समरांगण में मार गिराया तथा द्रौपदीना द्रोणो नस्त सर्वा युधो युधि युक्त महेश्वासरे बहुभिरा चिथ तो छलेना इसी प्रकार जब द्रोणाचार्य युद्धस्थल में अपने सारे अस्त्र शस्त्रों को नीचे डालकर ब्रह्म का ध्यान लगाए हुए बैठे थे उस अवस्था में द्रुपद पुत्र धृष्ट धुम्न ने उन्हें बहुसंख्यक बाणों से ढक दिया और तलवार उठाकर उसका सिर काट लिया संजय इस प्रकार ये दोनों वीर छिद्र मिल जाने से विशेषतः छल पूर्वक मारे गए अश्रऊ तीस्म द्रोण निपातित भीष्मोण ही समाद्रभे स्वयं न्याय न युद्धमान तद्वहि सत्यम ब्रवीबित मैंने यह समाचार भी सुना था कि भीष्म और द्रोणाचार्य मार गिराए गए परंतु मैं तुमसे यह सच्ची बात कहता हूँ कि ये भीष्म और द्रोण आदि समरभूमि में न्यायपूर्वक युद्ध करने होते तो उन्हें साक्षात् बद्धारी इंद्र भी नहीं मार सकते थे कर्णम तस्य दिव्याणी चहूनिच कथम इंद्रोपम वीरम मृत्यु युद्ध समस्पृत मैं पूछता हूँ कि युद्ध में बहुत से दिव्यास्त्रों की वर्षा करते हुए इंद्र के समान पराक्रमी वीर कर्ण को मृत्यु कैसे छू सकी ये विदुत्भा सख्यं दिव्यानूषण प्राजक्षद्विता हंत्री कुंडलाभ्यांदर यप मुखो दिव्य सरकाचन भूषण अचेत निशत पत्री समरी सूदन विस्त्रोड़ मुखा वीरा मंडी महारथान् जामृद्यान्महाोर ब्राम्हम अस्त्रम अतिक्षत योण मुखा दृष्टि विमुखा नर्दिता शर सौभद्र महाबाभ्यथमत्कितयुत प्राणम भद्ररंगतमच्युत विरथम सहता भीमसेनम थाहसमं च निर्जि शरिशन्नतपर्वी कृपया विरथम कर ना हरधर्मचित यकुर्वाण जयम घटोदगत राक्षसेन्द्र सक्रशक्तियाजघ्वान्ता दिवसान युद्धे भीत नागम्दरथम वीर देवराज इंद्र ने दो कुंडलों के बदले में विद्युत के समान प्रकाशित होने वाली तथा शत्रुओं का नाश करने में समर्थ स्वर्णभूषित दिव्य शक्ति प्रदान की थी जिसके में सर्प के समान मुखवाला दिव्य स्वर्ण भूषित युक्त एवं युद्ध में शत्रु संहारक तीखा बाण सदा शयन करता था जो भीष्म द्रोण आदि महारथी वीरों की भी अवहेलना करता था जिसने जमदग्नि नंदन परशुराम जी से अत्यंत घोर ब्रह्मास्त्र की शिक्षा पाई थी और जिस महाबाहु वीर ने सुभद्रा कुमार के बाणों से पीड़ित हुए द्रोणाचार्य आदि को युद्ध के से विमुख हुआ देख अपने तीखे बाणों से उसका धनुष काट डाला था जिसने दस हजार हाथियों के समान बलशाली भद्र के समान तीब्र वेग वाले अपराजित वीर भीम से इनको रथीन करके उनकी हसी उड़ी थी जिसने सहदेव को झुकी हुई गाठ वाले द्वारा उन्हें रथीन करके भी धर्म के विचार से दयावश उनके प्राण नहीं लिए जिसने सहसरो मायाओं की सृष्टि करने वाले विजयाभिलाषी राक्षसराज घटोत् को इंद्र की दी हुई शक्ति से मार डाला तथा इतने दिनों तक अर्जुन जिससे भयभीत होकर उसके साथ द्वैरथ में सम्मिलित नहीं हो सके वही वीर कर्ण रणभूमि में मारा कैसे गया संप्तका नाम जोधा ये आहयत सदारण्यत एतान इति परवीरहा संसप्तकों में से जो योद्धा सदा मुझे दूसरी और युद्ध के लिए बुलाया करते हैं उन्हें पहले मार कर पीछे वैकर्तन कर्ण का रणभूमि करूंगा ऐसा बहाना बनाकर अर्जुन अर्जुन जिस सूत पुत्र को को में छोड़ दिया करते थे उसे के वीरवर कर्ण ने किस प्रकार मारा रथभंगो न चे धन व्यस न चेद निरेश यदि उसका रथ नहीं टूट गया था धनुष के टुकड़े टुकडे नहीं हो गए थे और अस्त्र नहीं नष्ट हुए थे तब शत्रु ने उसे किस प्रकार मार दिया दिव्या शार्दुलामीम वे सिंह के समान वेगशाली पुरुष सिंह कर्ण जब अपना विशाल धनुष कपाता हुआ युद्ध स्थल में दिव्यास्त्र तथा भयंकर बाण छोड़ रहा हो उस समय उसे कौन जीत सकता था ध्रुव तस् धनुछिन्नमी महिम गि निश्चय ही उसका धनुष कट गया होगा या रथ धरती में धस गया होगा अथवा उसके अस्त्र नष्ट हो गए होंगे तभी जैसा कि तुम मुझे बता रहे हो वह मारा गया होगा न नश्चा भी कारणम तस् बेफाल जावन धावे महाघोर व्रतमासिन महात्मनः उसके नष्ट होने में और कोई कारण मुझे नहीं दिखाई देता है जिस महामीर का यह भयंकर व्रत था कि मैं जब तक अर्जुन को मार नहीं लूंगा तब तक दूसरों से अपने पैर नहीं ढुलवाऊँगा यस्य तो निद्रा धर्मराजो युधिष्टि त्रयोदश स निभुवत्षभ यु वीज उपाश्रि महात्मन मम पुत्र सभा भार् पांडूना बला ती सभा मध्ये पांडवाना चश्यता दासभाजेत पांचाईब्रवीदुर सन्नी न सन्ती पतह कृष्ण पंडितल सपतिषस्व भाता वावर्णिपुरा वाचो रुक्षाचा श्रयदृशा सभाजा सूतज कृष्ण स कथम नि रणभूमि में जिसके भय से डरे हुए पुरुष शिरोमणि धर्मराज युधिटी ने तेरह वर्षों तक कभी अच्छी तरह नींद नहीं ली जिस महामनस्वी बलवान सूतपुत्र के बल का भरोसा करके मेरा पुत्र दुर्योधन पांडवों की पत्नी को बलपूर्वक सभा में गतिट लाया और वहां भी भरी सभा में उसने पांडवों के देखते देखते समस्त कुरुवंशियों के समीप पांचाल राजकुमारों को दासपत्नी बतलाया साथ ही जिसने उसे संबोधित करके कहा कृष्ण तेरे पति अब नहीं के बराबर हैं ये सभी थोथे तिलों के समान नपुंसक हो गए हैं सुंदरी अब तू दूसरे किसी पति का आश्रय दे पूर्वकाल में जिस सुतपुत्र ने सभा में रोज रोजपूर्वक द्रौपदी को ये कठोर बातें सुनाई थी वह स्वयं शत्रुओं द्वारा कैसे मारा गया यदि द्रोणो वा युधिर्मद न हनिष्यति कौन थे पक्षपाता सर्वादनिष्या जिसने मेरे पुत्र से कहा था कि दुर्योधन यदि युद्ध की श्लाघा रखने वाले भीष्म अथवा रण दुर्मत द्रोणाचार्य पक्षपात करने के कारण कुंती पुत्रों को नहीं मारेंगे तो मैं उन सब को मार डालूंगा तुम्हारी मानसिक चिंता दूर हो जानी चाहिए किम करती गांधीव अक्षय अच्छा महेश्धचंदन दिग्ध मच्छरि स नूनम ऋतुभस्कंधो अर्जुन न कथम गांधी धनुष अथवा दोनों अक्षय अच्छा तर्क मेरे उस बाण का क्या कर लेंगे जो चिकने चंदन से चर्चित हो शत्रुओं पर बड़े वेग से धावा करता है ऐसी बातें कहने वाला कर्ण जिसके कंधे बैलों के समान हृष्टपुष्ट थे निश्चय अर्जुन के हाथ से कैसे मारा गया यश्चान जीव मुक्ता नाम स्वर समुग्रम अचितन अपी कृष्णहिति भ्रवन पार्थानत यस्य नासी भय पार्थे सपुत्रे सजनार्दन सबाबलमाश्रि मुहूर्तम संजय तस्ना वधम मंडी देवर सवासवैर प्रतीपम्धा किताडवैर संजय जिसने गांडीव धनुष से छूटे हुए बाणों के आघात की तनिक भी परवाह न करके कृष्ण अब तो पतिहीन हो गई ऐसा कहते हुए कुंती पुत्रों की ओर देखा था जिसे अपने बाहुबल के भरोसे कभी दो घड़ी के लिए भी पुत्रों सहित पांडवों और भगवान श्री कृष्ण से भी भय नहीं हुआ था यदि शत्रु पक्ष की ओर से इंद्र सहित संपूर्ण देवता भी धावा करे तो उनके द्वारा भी कर्ण के वध होने का विश्वास मुझे नहीं हो सकता शाम फिर पांडवों की तो बात ही क्या है जाम न्याशान तलत्रे वापि गृह था कच्चि प्रमुख इनाम सोम सूर्य प्रभाष इंद्र जब पुत्र कर्ण अपने धनुष की का स्पर्श कर रहा हो अथवा दस्ताने पहन चुका हो उस समय कोई पुरुष उसके सामने नहीं ठहर सकता था संभव है यह पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य की प्रकाशमयी किरणों से वंचित हो जाए परंतु युद्ध में पीठ न दिखाने वाले पुरुष कदापि मणि कर्ण के विके कदभा मंदसहाये भ्रात्र दुस्साहसन चुदेव से दुर्बुद्धि प्रत्याख्यानमचत स नून वृषभस्कंधम कर्णम दृट्वात दुस्साहसन चहत मंडे सोचती पुत्रक जिस कर्ण और भाई दुशासन को अपना सहायक पाकर मूर्ख एवं दुर्बुद्धि दुर्योधन ने श्रीकृष्ण के प्रस्ताव को ठुकरा देना ही उचित समझा था मैं समझता हूँ आज बैडों के समान पुष्ट कंधे वाले कर्ण को गिरा हुआ तथा तो दुशासन को भी मारा गया देख मेरा वह पुत्र निश्चय ही शोक में मग्न हो गया होगा हतम व कर्तन हम धुत्वा जयता पांडवान दृष्टवा किंचित दुर्योधन प्रवीण द्वैरथ युद्ध में सभ्यसाची अर्जुन के हाथ से कर्ण को मारा गया सुनकर और पांडवों की विजय होती देखकर दुर्योधन ने क्या कहा था दुर्मर्षण हतम दृष्ट्वा वृषसेनम च संयुगे प्रभग्न चलम दृष्ट् वध्यमान महारथे पर मुखास् राग्यस्तु पलायन परायण विद्रुतान रथनों सोचति मन्चतिपुत्रक दुर्मर्षण और वृषसेसन भी युद्ध में मारे गए महारथी पांडवों की मार खाकर सेना में भगदड़ मच गई सहायक नरेश युद्ध से विमुख हो पलायन पलायन करने लगे और रथियों ने पेड़ दिखा दी यह सब देखकर मेरा बेटा शोक कर रहा होगा ऐसा मुझे मालूम हो रहा है दुर्बुद्धिः दुर्बुद्धि अजितेंद्रिय हतोत्साह दुर्योधन और प्रवीण जो किसी की सीख नहीं मानता है जिसे अपनी विद्वत्ता और बुद्धिमत्ता का अभिमान है उस दुर्बुद्धि अजितेंद्रिय दुर्योधन ने अपने सेना को हतोत्साह देखकर क्या कहा स्वयं वै रम्हत्वाद प्रथन हतभूमिष्ठ किम से दुर्योधन प्रवीही सुहृतों के मना करने पर भी पांडवों के साथ स्वयं बड़ा भारी वैर ठान कर दुर्योधन ने जब संग्राम में उसके अधिकांश सैनिक मार डाले गए तब क्या कहा भ्रातरम निहतम दृष्टवा भीमसेन इन संयुगे रुधरे पीयमा च दुर्योधन ब्रबीत युद्धस्थल में अपने भाई दुशासन को भीमसेन के द्वारा मारा गया देख जबकि उसका रक्त पिया जा रहा था दुर्योधन ने क्या कहा सह गांधार राजे न सभाषत कर्णोंजुनमणे हंता हते तस्म कि गांधार राज सग्ने के साथ सभा में दुर्योधन ने जो यह कहा था कि कर्ण अर्जुन को मार डालेगा उसके विपरीत जब कर्ण स्वयं मारा गया तब उसने क्या कहा द्योतम कृप्वा पुराशिष्टो जन... बज्रिता पांडवान् शकुने शाम्बलतात हत कर्ण एक ता पहले दूत क्रीड़ा का आयोजन करके पांडवों को ठग लेने के बाद जिसे बड़ा हर्ष हुआ था वह सुबल पुत्र शकुनी कर्ण के मारे जाने पर क्या बोला कृतवरमा महे श्वास सात्वता महारथ हतम वैकर्तन दृष्ट् हार्दिक किम भाषत वैकर्तन कन्न को मर गया दिघ सात्वश के महाधनुर्धर महारथी पुत्र ने क्या कहा ब्राह्मणा क्षत्रिया वयशीस मुतते धनुर्वेद चिकीर्षनों दोणपुत्र से धीमता युवा संपन्नो दर्शनीजो महायसा अस्वस्थ में हमें कर्णे कि संजय धनुर्वेद प्राप्त करने की इच्छा वाले ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य जिस बुद्धिमान द्रोणपुत्र के पास आकर शिक्षा ग्रहण करते हैं जो सुंदर रूप से संपन्न युवक दर्शनीय तथा महायशस्वी हैं उस अश्वस्थामा ने कर्ण के मारे जाने पर क्या कहा आचार्यो यो धनुर्वेद गौतम कृपा कृपार कर्ण एवं तात धनुर्वेद के आचार्य एवं रथियों में श्रेष्ठ गौतम वंशी शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य ने कर्ण के मारे जाने पर क्या कहा मद्रराजो महेश्वासल्य सोन दृष्टि निहतम कर्णम सारथ्येरथिना वर किम सदी मद्राणाम बल युद्ध में शोभा पाने वाले रथियों में श्रेष्ठ देश के अधिपति बलवान वीर महाधनुर मद्रलासल्य ने अपने सारथित्व में कर्ण को मारा गया देखकर क्या कहा दृष्ट् विहत सर्वे योधाण दुर्जया ये केतन राजथिव्यां जोधुम आगता हतम हम दृष्टवा काजय संजय भूमंडल के जो कोई भी नरेश युद्ध के लिए आए थे वे समस्त दुर्जय योद्धा वह कर्तन कर्ण को मारा गया देखकर क्या बातें कर रहे थे द्रोड़े तो निहित रथ व्याघ्रे सभे केवा मुखमिका नाम आसन संजय भाद संजय रथियों में सिंह नरश्रेष्ठ वीर व द्रोणाचार्य के मारे जाने पर कौन कौन से वीर सेनाओं के मुख अग्रभाग की रक्षा करते रहे मद्राज कथम सलो नियुक्तों रचना वै कर्तन से सारथ्य तु संजय कर्ण के सारथी के कार्य में कैसे नियुक्त किया गया यह मुझे बताओ चक्रम सूत पुत्रस्य कृदक्षत वामीर से पृष्ठ युद्ध करते समय भी, भी वीर सूत पुत्र के दाहिने तो कहिए की रक्षा कौन कौन कर रहे थे अथवा अच्छा उनके पहिए या भाग की रक्षा में कौन कौन नियुक्त थे समहे नाम कर्णो महारथ किन सुरवीरों ने कर्ण का साथ नहीं छोड़ा और कौन कौन से नीच सैनिक वहां से भाग गए तुम सब लोग अब एक साथ होकर लड़ रहे थे तब महारथी कर्ण कैसे मारा गया पांडवाच स्वयं सूरा प्रत्योदेयर महारथा श्रीजंत सरवरिधारा इवामुदा स च सर्प मुखो व्यर्थ कथम सबत तन्म्माचक्ष संजय संजय जिस समय महारथी पांडव पानी की धारा बरसाने वाले बादलों के समान स्वयं ही बाणों की वृत्ति करते हुए आगे बढ़ने लगे उस समय महान बाणों से सर्वश्रेष्ठ दिव्य सर्पमुख सर्पमुखमाण व्यर्थ कैसे हो गया यह मुझे बताओ माम कस्या हतो संध्य हतोधस्य संजय अवशे सन्नपस्या भी कगुदे मृदते सती संजय मेरी इस सेना का उत्कर्ष अथवा उत्साह नट हो गया है इसके प्रमुख वीर कर्ण के मारे जाने पर अब यह बच सकेगी ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता है तो ही वीर ओ महेश्वास मधर थे भीषम द्रोण हतौ श्रुता कोम जीवितें मेरे लिए प्राणों का मोह छोड़ देने वाले महाधनुर भी और द्रोणाचार्य मारे गए यह सुनकर मेरे जीवित रहने का क्या प्रयोजन है पुनः पुनर्नम श्यामी हतम कर्णम च पांडवही योर बलम तुल्यम कुंजराणाम सतम सतही जिसके भुजाओं में दस हजार हाथियों का बल था वह कर्ण पांडवों द्वारा मारा गया यह बारंबार सुनकर मुझसे सहा नहीं जाता द्रोड़े हकेत यदृत्तम कौरवाणाम परीत संग्रामे नरवीराणमाचक्षु संजय संजय द्रोणाचार्य के मारे जाने पर संग्राम में नरवीर कौरवों का शत्रुओं के साथ जैसा बर्ताव हुआ वह मुझे बताओ यथाकर्णस् कौंत सहयुद्ध मयोजयत यथाच द्विषतःम हंता रण शांत तदुच्चतम शत्रुहंता कर्ण ने कुंते पुत्रों के साथ जिस प्रकार युद्ध का आयोजन किया और जिस प्रकार वह रणभूमि में शांत हो गया वह सारा वृत्तांत मुझे बताओ इथ श्री महाभारती कर्णपरमि धृतराष्ट्र प्रश्न ही नौवध्याय इस प्रकार श्री महाभारत कर्णपर में धित्राष्ट्र का प्रश्न विषयक नौवां अध्याय पूरा हुआ